लेन थ्री वेलकम टू आर होम 3B बी नमस्कार प्रेम जी हमारे नए घर में आपका स्वागत है नमस्कार तो ये है आपका नया घर ये तो पुराने घर से काफी बड़ा है जी हाँ हमारा परिवार भी काफी बड़ा है आप बच्चों के लिए अलग अलग कमरे हैं। मकान में कितने कमरे हैं? मकान में चार कमरे रसोई गुस्सलखाना आदि है कमरों के सिवाय एक बड़ी बालकोनी भी है यह सबसे बड़ा कमरा बैठक है कमरे की खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं यहाँ तो बहुत रोशनी है और हवा भी खूब है अब तो हर बच्चे का एक कमरा है यह बड़ी लड़की राधा का कमरा है और यह दूसरा कमरा छोटे लड़के का है तो बच्चे अपने कमरों से जरूर खुश हैं जी हाँ और यह है हमारा सोने का कमरा पलंग भी काफी बड़ा है और अलमारी भी क्या बाजार स्कूल बस स्टॉप आदि पास हैं? बच्चों का स्कूल थोड़ी दूर है पर बस स्टॉप पास ही है ज्यादा परेशानी नहीं है और बाजार भी दूर नहीं है आपका नया घर बहुत सुंदर है आपको नए घर की बधाई जी शुक्रिया